आगे प्र, प्रतिकूल दुखम प्रतिकूलता या वेदनियम ब्रैकेट में कह दिए टीका में पदकृत्य में प्रतिकूल दुखत्व जाति मत दुखम दुखत्व जाति इसका ज्ञान कैसे होगा कहते हैं प्रत्यक्ष सिद्ध जैसे पहले कह देते अहम सुखी थी अनुभव सिद्ध सुखत्व जाति इसी प्रकार की अहम दुखी अनुभव सिद्ध दुखत्व जाति मत दुखम अथवा अधर्म मात्र असाधारण कारणों गुणों वा दुखम अधर्म मात्र असाधारण कारण ये दुख तो ये अधर्म कौन करेगा मतलब तो दुख दुख का जो करता है वही अधर्म ही करेगा तब तो और अधर्म क्या है अच्छा ये आए नहीं आगे आएगा अधर्म मात्र असाधारण कारण ये अधर्म कहाँ रहेगा आत्मा में तो और दुख कहाँ रहेगा आत्मा में दोनों एक स्थान पर रहे और अधर्म दुख का कारण हुआ तो होने से अभी अधर्म दुख का किस प्रकार कारण होगा समवायी असमवायी कारण दुखों का समवायी कारण कौन है आत्मा है जहा उत्पन्न होगा और दुख आत्मा में उत्पन्न होगा जिस आत्मा में दुख उत्पन्न होगा उसी आत्मा में संवाय संबंध से ये अधर्म भी रहेगा इसलिए अधर्म दुखों के प्रति किस प्रकार कारण होगा असमवायिक कारण अच्छा। अधर्म मात्र असाधारण कारण गुणों व दुखम पदकृत्यम पूर्व पद तो सर्व सर्वात्म अनुकूलम दिया था यहाँ सर्वात्मना प्रतिकूल अहम सुखी अनुभव सिद्ध दिया था यहाँ अहम सुखी थी हम दुखी अनुभव सिद्ध ये सब उसी प्रकार मान देना अच्छा। आ, ये भी तो सर्वात्म जैसे वो टिप्पणी टिका, में कह दिए थे वो कहने का जरूरत नहीं है क्योंकि इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषय तो हम इसी प्रकार की भी यहाँ भी यहाँ इतर इच्छा अनधीन अधर्म मात्र असाधारण सर्वेषम ये देना पड़ेगा इसलिए किरणावली में कहते हैं मूल मूले सर्वेशम प्रतिकूल ब्रैकेट में रखे हैं किरणावली में तो अर्थात कहते हैं कि देना चाहिए प्रतिकूलता वेदनियम दुखम दुख से ये दुख का स्वरूप कथन लक्षण हो गया अहम दुखी इति अनुभव सिद्ध दुखत्व जाती मत दुखम ये उसका लक्षण होगा दुखत्व जाति मत दुखम कहें घटक क्या है घटक का लक्षण पूछेंगे आप कहें घटत तो जाति मान घट ऐसा कह देने से होगा नहीं होगा किंतु यहाँ ये यह होगा क्यों कहते प्रत्यक्ष सिद्ध दुख क्या हो मतलब दुख ये सबको मतलब प्रत्यक्ष सिद्ध है अहम दुखी अनुभव सिद्ध जो दुखत्व तो जाति तदवान जो दुख ये लक्षण यहाँ हो जाएगा अच्छा आगे घटत्व तो ज्ञान घटत्व तो मान घट ये अर्थात लक्षण नहीं बनेगा क्यों तो घटत ही पता नहीं ना बनेगा क्यूँकी ये यह... अनुभव सिद्ध नहीं है क्योंकि ये घटत्व तो बोलकर के अनुभव कब होगा घटक मतलब घट कोई कह दे तो पहले जब ये घटो बोल करके पता नहीं है वो उसको देखता भी रहेगा किन्तु घटत्व का ज्ञान उसको होगा नहीं सत्य ग्रहण नहीं है तो इसलिए देखने पर भी वो पता नहीं चलेगा घटत्व ही उसका ज्ञान नहीं है तो फिर घट घटतान घटो ऐसे ज्ञान नहीं होगा अगर घटत्व ज्ञान है घटांतरो से अयम घटो को देखेगा अभी घटतत्व ज्ञान हो गया तब कहेगा कि घटोत्वान तो घट इसको घटो कह देता है वो हो जाएगा किंतु प्रथम बार जो है वो नहीं होगा शक्ति ग्रहण नहीं है किंतु दुखत्व में यहाँ शक्ति ग्रहण करुण करवाने का और आवश्यकता नहीं है ये क्या कैसे वो कम्बु मान अथवा कोई कह देगा इसको दिखा कर लक्षण तो कम्बुक्रीवादीमान उसका होगा अच्छा आगे इच्छा काम क्रोधो प्रयत्नह प्रयत्न इच्छा काम पर्यायी शब्द कह दिया क्रोधो द्वेष अभी लक्षण कर रहे इच्छा द्वेश प्रयत्न ये तीन इनका लक्षण किया जा रहा है इच्छा का लक्षण कह दिया काम और द्वेश का लक्षण कह दिया क्रोध और प्रयत्न का लक्षण कह दिया कृति पर्याच्य शब्द सब कह दे इच्छां निरूपयती इच्छा इति इति कामयाय पर्याच्य शब्द कह दे इच्छा तो जाति मती इच्छा ये लक्षण हो गया इच्छा तो जाति मती ये प्रत्यक्ष सिद्ध इच्छा होने से इच्छा तो जाति मती इच्छा सा दिविधा फल्छा उपाय इच्छा चल इच्छा अलग है उपाय इच्छा अलग है फलम सुखादिकम और उपायों याग आदि याग आदि से सुख होगा अच्छा और आगे यहाँ कहा है नहीं कहा है टीका में देखिए देखिये किरणावली किरणावली तृतीय पंक्ति फल्छा प्रति फल ज्ञानम कारणम फल में इच्छा क्यों होगा कहते फल का पहले ज्ञान हो ज्ञान होने से इसलिए नया इकलो कहते हैं उनका जो ये न्याय है क्या है जाना इच्छती यतते करुति पहले ज्ञान होना चाहिए ज्ञान होने के बाद इच्छा ज्ञान होने के बाद सर्वत्र इच्छा नहीं हो जाएगी ज्ञान होने के बाद शोभन हो बुद्धि होना चाहिए तो तभी जाकर के इच्छा होगा शोभन बुद्धि क्या इष्ट साधना तो ज्ञान हो साधनम इस प्रकार की ज्ञान हो तो मेरा इष्ट का ये ये साधन है इस प्रकार के ज्ञान होने से आगे इच्छा हो जाएगी बुद्धि ये इच्छा का कारण है आगे द्वेषम निरूपयती द्वेष का निरूपण करते हैं क्रोध इति है तो क्रोध द्वेष ये तो इसका स्वरूप कथन हो गया जैसे काम ये इच्छा का स्वरूप कथन वाली लक्षण हो गया इच्छा तो जाति मती यहाँ भी इस प्रकार की इति अनुभव सिद्ध द्वेषत्व तो जातिमान द्वेष तो द्वेष हो रहा है इस प्रकार की अनुभव सिद्ध है तो, तो जातिमान हो जाएगा द्वेश द्विष्ट साधनता ज्ञान जन्य गुणो वा द्वेष जैसे इष्ट साधनता ज्ञान जन्य गुणो इच्छा इसी प्रकार की द्विष्ट साधनता ज्ञान जन्य गुणों गुणों ओकार चाहिए थोड़ा कम दिखता है न ये मद द्विष्ट साधनम ये मेरा मतलब द्वेश का साधन है इस प्रकार के ज्ञान होने से उसमें द्वेष हो जाता है पदार्थ में द्वेष्टि नीप धातु द्विष दिविगण्य धातु अदाधि गण्य हो गया सबका लुक हो गया आगे तिप लघुपद गुण हो गया हो गया द्वेश आगे फिर द्वेस्टा द्वेस्टा द्वेस्टा द्वेस्टा द्वेस्टा करता तो थे थे ना, ना ना ये नीर्घ नहीं द्वेस्टी द्वेस्टी वो तो हुआ द्वेष्टि दृष्टि ह्रसोई कर दृष्टि हो तो सब दीर्घ हुआ दृष्टि इति अनुभव सिद्ध तीन महीने जो तो दृष्टि वहाँ लोगों गुण कैसे होगा अच्छा इति अनुभव सिद्ध ये अनुभव सिद्ध उसमें तो जाति ना द्विषय होने से द्वेष बनता है अथवा तो अक्ष होने से द्वेष बनेगा अच्छा जब द्वेष कहते हैं वो भावों में हुआ है द्वेष करता है द्वेष अर्थात द्वेश गमन करता है इस प्रकार द्वेष करता है भावों में हुआ अच्छा तो द्वेषी ही होगा ना द्वेष्टि नहीं आएगा आना चाहिए ना दृष्टि द्विष्ट साधनता ज्ञान जन्य गुण दिष्ट साधनता का, होने हो निश्ट्रा निश्ट्रा तो तो का साधन ज्ञान होने से आगे ये द्वेष होगा सर्पों को देखने से इदम अनिष्ट साधनम, अनिष्ट अर्थात दिष्ट तो ये मेरा दृष्ट का साधन है इस प्रकार के ज्ञान होने से आगे द्वेष होगा दृष्ट साधनता ज्ञान जन्य गुण वेष प्रयत्न निरूपयती आगे प्रयत्न इसका अर्थ के स्वरूप कथन कर दिए कृति कृति प्रयत्न यहाँ भी प्रयत्न तो जातिमान प्रयत्न प्रयत्न अर्थात ये जो शरीर शारीरिक क्रिया नहीं है यतते आगे करोती यतते अर्थात जो साधारण कहेंगे हम जो मन में विचार करते हैं ऐसा करना है ऐसा करना है उसी को कहा जाता है प्रयत्न कृति ये आत्म विशेष गुण है आत्मा में होने वाला गुण है प्रयत्न जातिमान तो प्रयत्न अर्थात ये जब नया के लोग कहेंगे आत्मा में प्रयत्न जब उत्पन्न होता है तब तो ये प्रत्यक्ष सिद्ध है पता चलता है मन विचार करता है ऐसा करूं ऐसा करूं ये प्रयत्न हो गया स... तो मतलब इसका शुद्ध हो सके जैसे मन में प्लानिंग चलता है ना इसी को प्रयत्न कहेंगे प्रयत्न होने के बाद आगे प्रवृत्ति होगी अथवा निवृत्ति हो सकती है प्रयत्न के बाद ही ये होगा तो जो पहले वेदांति लोग कहेंगे अंतकरण का विचार कोई वृत्ति उठा तो उसमें निश्चय हो गया पहले संकल्प विकल्प चलेगा आगे निश्चय हो गया तो हम वेदांति कहेंगे कि ये तो अंतकरण का एक विचार है तो वो लो लोग कहेंगे आत्मा में इस प्रकार के होता है उसका प्रयत्न कहें सुनाई नहीं दिया लक्ष्यता अवच्छेद का लक्ष्य भी न होना चाहिए प्रयत्न जाति मान ना लक्ष्यता अवच्छेद को हो गया प्रयत्न और जाति वाला हो जाएगा प्रयत्न लक्ष्य हो गया प्रयत्न और लक्षण हो गया मतलब ये लक्षण हो गया प्रयत्न अभी लक्ष्यता अवच्छेद हो गया प्रयत्नत्वम लक्ष्य हो गया प्रयत्न तो लक्ष्यता और ये लक्ष्य लक्ष्यता और लक्षण ये दोनों अलग होना चाहिए तो यहाँ लक्ष्यता वो कहा होता है जहाँ आपको अनुभव सिद्ध नहीं है जैसे आप कहेंगे कि में घट हो गया लक्ष्य लक्ष्यता अवच्छेद हो गया घटत्वम और लक्षण कर देंगे घटतत्वम वहा ये नहीं होगा यहाँ तो आपको जो लक्षण है ये अर्थात यहाँ जो लक्ष्यता आवश्यक है इसके लिए आपको लक्षण का आश्रय आवश्यक नहीं है आप अभी प्रयत्न का लक्षण करते हैं प्रयत्नत्व जातिमान ये प्रयत्न को जानने के लिए आपको लक्षण लक्ष्य इत्यादि का कोई आवश्यक नहीं है वहाँ आपको घटतत्व जानने के लिए घट की आवश्यकता है तो इस प्रकार होने से वहां कह देंगे की घटत तो जाति घट इस प्रकार के वाक्य से आपको ज्ञान नहीं होगा क्योंकि आप ये घट क्या जानते नहीं घटत क्या दोनों ही जानते नहीं किंतु यहाँ आप एक जानते हैं प्रयत्न तो क्या आप जानते हैं अनुभव सिद्ध है जहां इस प्रकार के अनुभव सिद्ध आएगा वहाँ लक्ष्यता अवच्छेद कर लक्षण समान हो जाने से उपनवय वाक्य से ज्ञान नहीं होगा इस प्रकार की दोष यहाँ नहीं आएगा क्योंकि एक का ज्ञान के लिए वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है वहाँ घटत्व का ज्ञान के लिए आप घट के ऊपर निर्भर करेंगे और घट आपका लक्ष्य है ज्ञा अवश्य हो जाएगा घटत्व ये दोनों अर्थात समान हो जाने से एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं वहाँ यहाँ नहीं करेंगे इसलिए यहाँ वो दोष नहीं आएगा ये मुक्ताबल में विचार दिखाते हैं लक्ष्यता अवश्यता लक्षण अगर समान हो जाएगा तो पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा इसलिए पहले द्रव्य का लक्षण क्या कहते हैं वो तो अंतिम है द्रव्य तो जाती मान। क्यों ये लक्षण ठीक नहीं हुआ यहाँ आप कहते है कि ये इच्छा तो जाति मती इच्छा यहाँ कह देते हैं, वहाँ क्यों नहीं होगा तो कहते यहाँ आपका अनुभव सिद्ध है इच्छा तो वहाँ ऐसे द्रव्य तो आपका अनुभव सिद्ध नहीं है आगे तो आपको लक्षण का ज्ञान हो गया ना जब आपको इच्छा तो का ज्ञान हो गया अनुभव से इच्छा तो जातिमान ये लक्षण का आपको तो ज्ञान हो गया लक्षण का अगर ज्ञान हो गया तो फिर लक्ष्यता तो लक्षण दोनों समान होने से लक्ष्य का मतलब ये हमको ज्ञान नहीं होगा अभी वो बात ही नहीं है आपको तो पहले से ज्ञान हो ही गया लक्षण बन तो तो गया इसका कोई कठिन नहीं है क्योंकि आपका लक्षण का ज्ञान ही हो गया जहाँ आपको लक्षण के द्वारा लक्ष्य को प्रथम बार ज्ञान करवाना है और आपको लक्षण का ही ज्ञान नहीं है वहाँ ये सब दोष आएगा यहाँ अच्छा प्रयत्न जात, प्रयत्न तो जातिमान प्रयत्न स त्रिविध तीन प्रकार की अब थोड़ा नजदीक आने से अच्छा है हमको सुनाई नहीं देता सत्रिविध प्रवृति निवृत्ति और जीवन योनि भेदात तीन प्रकार की प्रयत्न होता है अच्छा इच्छा जन्य गुणो प्रवृति प्रवृत्ति इच्छा होने से प्रवृति और द्वेष जन्य गुणो निवृत्ति द्वेष होने से अर्थात तो मध्यष्ट साधनम इस प्रकार के होने से प्रवृत्ति और मध्यस्ट साधनम ऐसा ज्ञान होने से आगे निवृत्ति होगा ये दोनों तो अलग अलग है और तृतीय कह दिया जीवन योनि प्रयत्न जीवन अदृष्ट जन्य गुण जीवन योनि ये भी एक प्रयत्न होता है और ये हमको इच्छा जन्य अथवा द्वेष जन्य नहीं है जीवन योनि प्रयत्न से वो सब होता है जो शरीर का धारण करता है ये सब लंग चलता है हार्ट चलता है ये सब जो चलते हैं ये सब जीवन योनि प्रयत्न से चलेंगे उसके लिए हमको इष्ट साधनता ज्ञान और दुष्ट साधनता ज्ञान ये सब आवश्यक नहीं है उसको अदृष्ट चलाएगा जीवन अदृष्ट जन्य गुणो जीवन योनि सच प्राण संचार कारणम ये प्राण चलाएगा तथा च जन्यत्व सति जीवन जनकत्वम जीवन योनित्वम अदृष्ट से जन्य होता है और जीवन का जनक जीवन का जनक अर्थ जीवन का रक्षक इस प्रकार जीवन का जनक कहने से जीवन का अर्थ प्राण धारणम तो प्राण धारण का जनक कहा जा सकता है जीव प्राण धारण है तो जीवन अर्थ है कैसे प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति जन्य गुण इसको प्रयत्न प्रवृत्ति निवृत्ति ये गुण नहीं ये क्रिया है ना प्रवृत्ति अर्थात अच्छा यहाँ प्रवृत्ति ये एक प्रयत्न है ना हाँ तो इसलिए वो गुण है किंतु जहाँ हम कहते प्रवृत्ति शारीरिक प्रवृत्ति कह शारी के के दिया वो अलग चीज है यहाँ तो प्रवृत्ति शब्द से प्रयत्न को कहता है इसलिए गुण है यहाँ प्रवृत्ति का अर्थ प्रयत्न वो गुण है प्रयत्न चौबीस गुणों में तो नहीं है, तो है। प्रयत्न का भेद है ना ये तो प्रयत्न तीन प्रकार की है प्रवृति निवृति जीवन इवन जहाँ प्रवृति शारीरिक प्रवृत्ति कह देते है वो अलग है वो गुण क्रिया वो क्रियामान अच्छा तो ये जीवन प्रयत्न ये तृतीय प्रकार की हुआ अदृष्ट जन्य है और जीवन का जनक है आगे पृष्ठा में देखिए किरणा में जो ऊपर में पहले शुरुआत में किरणा दिया है ना उसका नीचे से तृतीय पंक्ति में जीवन योनि सर्वथा ये जो जीवन योनि प्रयत्न होता है वो सर्वथा अतिद्रिय और ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति होता है वो कभी भी अतन्द्रिय नहीं है मधिष्ट साधन में इस प्रकार की ज्ञान होता है आगे निवृत्ति करेगा मध इष्ट साधन इस प्रकार की ज्ञान होगा ये कभी अतिद्रिय नहीं है सर्वदा मनोग्राही हो होगा कि जो जीवन योनी प्रयत्न होता है वो सर्वथा अतिन्द्रिय है अर्थात मैं प्राण चलाऊ इस प्रकार के कभी प्रयत्न उसको होता मतलब पता नहीं चलता सच अनुमते अनुमान किया जाता है कैसा अनुमान करता है अधिक श्वासादि प्राण संचार प्रयत्न साध्य क्यों कार्य ये जो कभी अधिक श्वास चलाना है तो ये कहता है कि ये थोड़ा जोर दौड़ने लगेगा अथवा कुछ प्राणायाम करेगा अधिक श्वास जब करता है तब उसके लिए वो प्रयत्न करता है क्यों कहते हैं कार्यत् अर्थात जहाँ कार्यत्व तो रहेगा वहां प्रयत्न साध्यत्व तो रहेगा पक्षों में दिखा दिया कि अधिक प्राण संचार जो होता है तो वो कार्य होने से ये प्रयत्न साध्य हुआ प्राण संचार से यत्न सिद्धे इससे क्या हो गया जो प्राण संचार है वो यत्न साध्य है कहा दिखाया कहते अधिक प्राण संचार जहाँ होता है थोड़ा जोर लगाना है इस प्रकार करता है तो वहां ये सिद्ध हो गया होने से प्रत्यक्ष इतर यत्न साधा अभी प्राण संचार करने के लिए आप क्या और प्रयत्न अधिक प्राण संचार करने के लिए आप क्या प्रयत्न कर दिए तो ये जो कहते ना हम दौड़ने लगे तो ये जोर सांस चलने लगा जिस समय हम प्राणायाम करते हैं कहेंगे हम करके जोर लेते हैं ना किंतु तो जिस निस दौड़ने लगे कुछ भारी पदार्थ लग, उठाने लगे वो तो कैसे आपने अब आप ये बढ़ गया तो कहते हैं कि इसके लिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष इतर यत्न साधे बाधात वहां तक तो कोई प्राण संचार के लिए कोई और यत, इतर यत्न आप नहीं किए बाधात अतिद्रिय प्रयत्न सिद्ध हुआ तो अतिद्रिय प्रयत्न ये सिद्ध होता है स जीवन जीवन योनी यत्न इति उसी को जीवन योनी प्रयत्न कहा जाएगा प्राण संचार प्राण संचार साधारण हो अधिको हो ये सब जीवन योनी प्रयत्न से होगा ये नहीं अर्थात व्यक्ति यत्न साध्य से नहीं है प्रवृत्ति निवृत्ति रूप का यत्न साध्य से नहीं है प्रवृत्ति भी एक यत्न है निवृत्ति भी एक यत्न है वो दोनों कर्त अध है ये किन्तु कर्त अध नहीं है हाँ यत्न साध्य है किंतु प्रवृत्ति निवृत्ति यत्न साध्य नहीं है प्रवृति निवृत्ति यत्न साध्य नहीं है यत्न तीन प्रकार की हो ना प्रवृत्ति निवृत्ति जो कि कर्ता का अधीन है वो यत्न साध्य मतलब वो दोनों यत्न है प्रवृत्ति निवृत्ति ये भी यत्न है किंतु तद प्रकार का यत्न साध्य प्राण नहीं है हाँ, यन साध्य है किंतु जो जीवन यत्न है तत्साध्य तो तो कहा न इतर यत्न से बाधात्तर अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति रूप का यत्न का बाध हुआ वो ध्वन यत्न है ये यत्न है जीवन योनि यत्न से प्राण का संचार ये प्राण संचार एक क्रिया है प्रवृति निवृत्ति यं प्रवृति निवृत्ति रूप का यत्न से चलेगा अथवा खड़ा रहेगा क्रिया ये यत्न साध्य है प्राण संचार भी क्रिया है ये किंतु प्रवृति निवृत्ति रूप का यत्न साध्य नहीं है ये जीवन योनि रूप का यत्न से साध्य है वास्तविक वो प्राण संसार ही इतना साध्य नहीं है वो हम जो मतलब हमको लगता है कि हम थोड़ा जोर ऐसा लेते हैं अर्थात वास्तविक हम क्या जोर लेते हैं अर्थात हमको लगता है कि हम उद्यम करके वहाँ जोर लेते हैं अर्थात वास्तविक वो, वो दृष्ट वसात हो रहा है कल हम गया था महाराज जी को और एक बात पूछने के लिए महाराज जी वो बात कहे ये बात नहीं हुआ आगे वाला बात में वो अदृष्ट प्रसाद वो क्या किया, किया वास्तविक उस समय अभिमुख हुआ उसके लिए जोर लेने के लिए जैसे दौड़ने जब दौड़ना चालू किया वो अपने आप जोर खींचना लगा इसी प्रकार की यहाँ भी वो कहता है कि मैं थोड़ा जोर खींचा उसको लगा की मैं थोड़ा जोर खींचा तो वास्तविक वो अर्थात दौड़ने से जैसा हुआ ये ऐसे भी यहाँ हुआ ये अर्थात तो उसी को एक प्रकार की केवल भ्रांति है अदृश्य तो वसा तो अदृश्य वसा तो अदृश्य वसा तो उसके इस प्रकार की बुद्धि हुआ ये बुद्धि अर्थात ये एक प्रकार की भ्रांति बुद्धि ये भ्रांति बुद्धि से वो सोचता है कि हमने जोर लिया आगे विहित कर्म जन्यो धर्म निषिद्ध कर्म जन्यो अधर्म विहित कर्म विहित कहा शास्त्र में विहित उसे जो कर्म कर्म से जन्य धर्म ये मीमांस लोग कहेंगे विहित कर्म ही धर्म है इसलिए मीमांस लोग कहें यागाधिरेव व धर्म ये लोग कहेंगे याग धर्म नहीं याग जन्य धर्म ये दोनों में अंतर है और निषिद्ध कर्म जन्यो अधर्म वेद विहित तो इत्यर्थ वेदे नद तो जन्य जो ये वेद विहित तो जो कर्म कर्म जन्य जो होगा वो धर्म अच्छा तो खाली आप कर्म जन्य धर्म इतना कह सकते थे कर्म जन्य धर्म होगा ना अधर्म होगा दोनों तो हो सकते हैं इसलिए कहा अधर्म वारणा वेद विहित तो इति और अगर आप जन्य नहीं कहेंगे लक्षण कितना हो जाएगा विहित तो कर्म तो इसको यागादि क्रिया वारणा कर्म जन्य खाली आप विहित तो कर्म कह देंगे वो तो यागादि क्रिया में जाएगा वो किंतु नया की भाषा में धर्म नहीं है इसलिए कहते हैं कि उसको वारण करने के लिए जन्य पद कहना पड़ेगा कर्म जन्म सच ये जो धर्म कर्म नाशा जलस ये पूरा श्लोक आप लोग लिखे ना पहले कर्मनाशा नाशा जलस्पर्शात कर तोया ती लंघनाथ कर्मनाशा जलस्पर्शात एक पद है कर्मनाशा जलस्पर्शात एक पद नाशा नदी नदी है ना उसका नाम कर्मनाशा जलस्पर्शात कर्मनाशा नामक नदी है नाशा नदी स्त्रीलिंग है कर्मनाशा लंघनात, जलस्पर्शात लंघनात एक पद है लंघनात एक पद कर तया नामक नदी उसका अतिलंघन अतिक्रमण कर जाना और तृतीय पद है गंड गरण एक पद सब गंडूकी गंडू कहीं गंडकी आता है ना गंडकी गंडकी बाहूतरण ठीक ठीक गंडकी अच्छा ये हम लोग गंडू की ये संस्कार हो गया गंडकी बाहुतरणार्थ धर्म आगे पद है धर्म क्षरती कीर्तनात। बाकी तीन तो हम नहीं करते ये चतुर्थ वाला कर जाते हैं इसलिए बहुत सावधान रहना है सत्कर्म करके नहीं कहना है कहेंगे तो नाश हो जाएगा सत्कर्म करके हमने इतना जप कर लिया इतना ध्यान कर लिया इतना गंगा स्नान कर लिया इतना दान धर्म कर लिया वो सब कभी नहीं करना है तो, कर्मनाशा क्या? वो एक नदी है बिहार में है कहते हैं, देखा नहीं है। कर्मनाशा उसका जलस्पर्श करने से वो नदी का सृष्टि हुआ त्रिशंकु को जब ऊपर से गिरा दिए उल्टा होकर के आए त्रिशंकु उसका फिर मुंह से जो लार सब गिरा रहा वो दुख से हुआ तो वो जो लार गिरा रहा वो आकर के नदी सृष्टि हो गया ये कर्मनाश तो कर्म करके उसको स्वर्ग में भेज दिए थे विश्वामित्र जी किंतु उसका उतना कर्म का सामर्थ्य नहीं रहा उसको देवता लोग ढके दिए नीचे तो ये हो गया कि अर्थात कर्मनाशा हो गया उसका कर ये नदी है ये तो चौबीस प्रगणा न न करमनाशा कर्मनाशा कर नदी ये बंगाल में है ये मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये अच्छा। उसका लंघन नहीं करना है उसके ऊपर अर्थात पुल में नौका में नहीं पार होते इसलिए ऐसे होकर के आते हैं उसको अति लंघना छोटी कोई छोटा नदी, नदी है पर गंडकी बाहू तरण गंडकी जहाँ सालग्राम मिलते हैं वहाँ बाहू में उसको तरण नहीं करते नौका में वहाँ जा सकते हैं ना बाहु में ये नहीं नौका में पार हो सकते हैं अरे धर्म क्षरति कीर्तनाथ ये तो प्रसिद्ध है वो नहीं करना है वो तो आप तीन नहीं कर पाएंगे छोड़ें चतुर्थ वाला में ध्यान रखना है वो नहीं करना है कभी ना, ना, धर्म करता है क्षरति नश्यति धर्म कीर्तनात धर्म क्षरति रामो गच्छति धर्म का नाश होगा ये चार उपाय से? चा, से हो जाएगा अच्छा अधर्म का विनाश अधर्म का नाश इसमें केवल चतुर्थ उपाय से हो जाएगा अधर्म क्षरति कीर्तनाथ उसको जितना कर सकते हैं कर्तन कर सकते हैं अधर्म का नाश हो जाएगा किंतु तो हम विपरीत कर देंगे ना अच्छा आगे है ट्रीका में अधर्म लक्षण निषिद्ध इति निषिध कर्म जन्म अधर्म निषिद्ध कुत्र निषिद्ध कहते हैं वेद निषिद्ध इत्य वेद में निषिध हुआ जो कर्म उस करने से अधर्म होगा धर्म बारण आय वेद निषिद्ध खाली कहेंगे कर्मजन्य अधर्म कहते कर्म जन्य धर्म भी है इसलिए कहते हैं वेद निषि खाली निषिद्ध कहना चाहिए फिर वेद निषि वेद निषि क्रिया वारणा कर्म जन्य आप जन्य पद हटा देंगे खाली हो जाएगा निषिद्ध कर्म अधर्म तो ये निषिद्ध कर्म में ही चला जाएगा इसलिए कर्मजन्य कहना पड़ेगा सच निषि कर्म अधर्म नहीं है निषिद्ध कर्म जन्य अधर्म कर्म अधर्म नहीं है ये मीमांसा के लोग निषिद्ध कर्म को ही अधर्म कहेंगे ये लोग ऐसा नहीं सच भोग प्रायश्चित नश्यति ये जो धर्म और अधर्म ये सब भोग प्रायश्चित अधर्म प्रायश्चित से धर्म भोग से सब क्षय हो जाएगा और अधर्म भी भोग से क्षय होगा अधर्म का फल क्या होगा दुख दुख और ये प्रायश्चित इससे ये नाश होगा अच्छा एत एव अदृष्टम इति कथ्यते वासना जन्य ये जो धर्म अधर्म ये दोनों को अदृष्ट कहा जाता है और ये दोनों वासना जन्य वासना जन्य अर्थात वासना जन्य जो प्रवृति वो प्रवृतिजन्य जो कर्म वो कर्मजन्य वासना जन्य अर्थात वासना जन्य कर्म करेगा वो कर्मजन्य ऐसा होगा वासना से विलक्षण संस्कार इस प्रकार कहते हैं विलक्षण संस्कार से कर्म करेगा कर्म करने से ये होगा क्योंकि कर्म मुख्य लक्षण है कर्म जन्य मतलब विहित तो कर्म जन्य किंतु तो विहित तो कर्म फिर ये कहाँ से आएगा कहते हैं वासना होने से अगर जिसका अंदर में संस्कार है तभी तो वो ऐसे कर्म में प्रवृत्त होगा जिसका अंदर में संस्कार नहीं है अर्थात ये कोई आवश्यक नहीं है तो फिर प्रवृत्त नहीं होगा वासना जन्य वासना अर्थात वासनाजन्य कर्मजन्य वासना से प्रवृत्त होगा प्रवृत्त होके कर्म करेगा वो तो कर्म जन्य होगा ईश्वर में ये वासना नहीं है वासना नहीं होने से वासना वासनाजन्य अर्थात ईश्वर को प्रभु मतलब ये धर्म नहीं होता है ठीक है आगे बुद्ध संस्कार क्या थे विलक्षण संस्कार क्योंकि सभी संस्कार प्रवृत्त नहीं करेंगे विहित कर्म में अथवा निषिध कर्म में जो संस्कार आपको विहित निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त करवा देंगे वही संस्कार को कहा जाएगा यहाँ ये वासना जो कि की धर्मा धर्म का हेतु है तो वासना तो बाकी बहुत हो सकता है तो यहाँ वासना उसी को लेना है जो कि धर्मा धर्म के लिए हेतु बन रहा है इसलिए उसको विलक्षण संस्कार के दिया सभी संस्कार नहीं लेना है प्रायश्चित और भोग तत्व ज्ञान ये सब के द्वारा नष्ट हो जाएगा ये धर्मा धर्माधर्म इस हो सकता है आगे और तत्व ज्ञान पदार्थ सब अलग अलग है सब अलग अलग में दिया प्रायश्चित देखिए नीचे से द्वितीय पंक्ति में दिया किरणावली में तत्व ज्ञानाधीना दिया है ना किरणावली नीचे से द्वितीय पंक्ति तत्व ज्ञानाधीना उससे पहले भोग है न उससे पहले प्रायश्चित न ये सब नाश हो जाएगा उससे तत्व ज्ञान से भी नाश होगा सप्त तो पदार्थ का यथार्थ तो ज्ञान हो जाएगा तो फिर उसका और मिथ्या ज्ञान नहीं होगा क्योंकि जो ये जो सुख सुख भी कह देंगे तो होने से आगे उसके लिए और उसको प्रयत्न नहीं होगा प्रयत्न नहीं होगा तो फिर संसार में आगे वो चलेगा नहीं मिथ्या ज्ञान रहने पर ही ये धर्मा धर्माधर्म में प्रवृत्त होगा ज्यो कह दिए मिथ्या ज्ञान होगा तो संस्कार संस्कार होने से ये धर्म में प्रवृत्त होगा धर्म में प्रवृत्त होने से आगे फिर शरीर बनेगा फिर चलता रहेगा जब सब अलग अलग जान लिया आत्मा तो आत्मा है मन का संयोग होने से कुछ ज्ञान होगा आगे फिर प्रयत्न हो सकता है प्रयत्न होने से आगे प्रवृत्ति है सब पदार्थ जब अलग अलग जान लेगा तो फिर और आगे उसको प्रवृत्त नहीं होगा पीछे न वो तो से भोग से होगा भोग अथवा प्रायश्चित वो कहेंगे आगे अंतिम कहेंगे भोग प्रायश्चित क्या चाहिए हाँ तत्व तो ज्ञान तत्व तो ज्ञानाधीन अर्थात तत्व तो ज्ञान होने से ये वास्तविक वहा कहेंगे तत्व तो ज्ञान होने के बाद भी ये जब तक ये अर्थात तो प्रारब्ध ये भोग न हो जाए तब मतलब तब पर वो तत्व ज्ञान उसका फल नहीं देगा प्रतिबद्ध माना जाएगा संचित कर्म संचित कर्म जब तक अर्थात ये रहेगा तब तक इनको ये आएगा नहीं तब संचित कर्म के बारे में ये लोग क्या कहते हैं प्रार्थ कर्म तो भोग प्रायश्चित से संचित कर्म संचित कर्म भी प्रायश्चित से नाश होगा लो में क्या कहे वहाँ कहे नहीं संचित कर्म के बाद हां कहे नहीं नित्य नैमित्तिको दूरित क्षय संचित कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म ये करते रहने से वो दूरित से पाप नाश हो जाएगा ज्ञानम च विमली कुरबन अभ्यास न च पाच ये अभ्यासात्पक विज्ञान पहले पहले आएगा अंतिम विचार आएगा मात्र मात्र विशेष विशेष बुद्धि प्रयत्ना च्छा प्रयत्न ईश्वर जीवश संस्कार स्त्रिविध वेगो भावना स्थित स्थापक आज यहाँ तक मतलब ये मूल इतना दूर तक बुद्धियादा बुद्धि से लेकर के अधर्माता बुद्धियादयो आठ हो गए आत्मा मात्र विशेष गुण बुद्धि से लेकर के अधर्म क्या क्या आ जाएंगे द्वेष, प्रयत्न धर्म अधर्म ये आठ हो गए आत्मा मात्र विशेष गुण ये आत्मा को छोड़कर के अन्यत्र ये नहीं रहेंगे आत्मा मात्र अरे विशेष गुण है बुद्धि इच्छा प्रयत्न ये तीनों नित्य है और अनित्या भी है बुद्धि अर्थात ज्ञान ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये नित्य भी है अनित्य भी है नित्या ईश्वर से अनित्या बहुवचन होने से बुद्धि इच्छा प्रयत्न बहुवचन नित्य भी है और नित्या भी है नित्या ईश्वर ईश्वर में बुद्धि भी है इच्छा बुद्धि अथा ज्ञान ज्ञान इच्छा प्रयत्न ईश्वर में नित्य है और अनित्य जीव से जीव में ये ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये तीनों अनित्य हैं संस्कार स्त्रिविध संस्कार संस्कार ये अंतिम गुण है इसमें वेग भावना स्थिति स्थापक दूसरे लोग भावना को ही संस्कार कहते हैं उनका जो संस्कार वही भावना वेदांति मीमांसको उनका इनका किंतु तो संस्कार में वेग भी और स्थिति स्थापक ये दोनों अधिक भी है तो क्यों कहते हैं कहते हैं वेग जो है एक क्षण के बाद कर्ता का उसके साथ और संबंध नहीं है वो तो आगे चलता है गिरता है जैसे कहते हैं प्रथम क्षण में तो गुरुत्व के चलते पदार्थ गिरा आगे उसका जो वेग बढ़ता रहता है यहाँ तो कर्ता का कोई कर्तृत्व तो नहीं है ये कैसा हुआ कहेंगे ये संस्कार है वही है नैग संस्कार में तीन हो गया ना बेग और स्थिति स्थापक कहेंगे ये जो चटाई है उसको खोल दिया करता फिर जब छोड़ दिया ये क्यों आ गया करता तो उसको लाने में लपेटने में उसका कोई भूमिका नहीं है ये है उसी का कुछ धर्म है वही उसका संस्कार है तो इसलिए वो संस्कार में तीनों को डाल देते हैं और भावना ये जो इसको तो संस्कार सभी को मानते हैं अच्छा वेग भावना स्थिति स्थापक भावना है जिसको वेदांतिलो संस्कार कहते हैं वासना भी उसी को कह देते हैं भावना संस्कार वासना समान पद व्यवहार करते हैं पदकृतियों में संस्कार विभजते संस्कार सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य मान, संस्कार ये संस्कार का लक्षण कह दिए तो अंतिम में जो होगा वो होगा उतना कहने से कोई लक्षण में दोष होगा फिर आगे विशेषण विशेषण जोड़ेंगे तो अंतिम में अंश क्या हो जाएगा इतना नहीं जाति मान संस्कार जातिमान संस्कार कहेंगे तो कहा जाएगा जातिमान दे इतना कहेंगे कहा जाएगा द्रव्य में जाएगा घट में जाएगा जाएगा? इसलिए कहते हैं घटाधि वारण आयो खाली जातिमान संस्कारों के घट में जाएगा इसलिए घटाधि में वारण करने के लिए आगे जातिमान से पहले उतना जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे आगे गुणत्व व्याप् अभी गुणत्व व्याप्य जाति मान इतना अगर कहेंगे अभी घटो में जाएगा नहीं जाएगा गुणत्व व्याप्य जाति गुणत्व व्याप्य जाति कितने जाति होंगे सभी जाति पृथ्वीत्व ये गुणत्व व्याप्य हो जाएगा पृथ्वीत्व ये गुणत्व का व्याप्य होगा व्याप्य कहने के लिए कैसा व्यापी कहेंगे अगर पृथ्वीत्व तो, गुणत्व का व्याप्य होगा कैसा कहेंगे यत्र यत्र गुणत्व कहाँ दिखाएंगे जहाँ जहाँ पृथ्वीत्व रहेगा कहाँ दिखाएंगे पृथ्वी में मतलब कोई एक पदार्थ बोले घट में घट में पृथ्वीत्व रहेगा गट में गुणत्व रहेगा गट में गुणत्व रहेगा ये न्याय पढ़ पढ़ करके हम लोग इतना दूर तक आ गया ना अभी तो का स्पष्ट रखेंगे भट्ट में गुणत्व तो नहीं रहेगा भट में गुण रहेगा गुण रहेगा किंतु गुणत्व तो नहीं रहेगा इसलिए गुणत्व व्यापी जाति कहने से साक्षात व्यापी कितने जाति आ जाएंगे चौबीस जाति आएंगे जाति कितने जाति होंगे गुण नहीं गुणत्व तो व्याप्य जाति पूछ रहे हैं एक ही पहले जाति गई है जो की गुणत्व तो का व्याप्य होगा आपको कैसा व्याप्त रूपर से जाति है अर्थात अब व्याप्ति कैसे कहेंगे त्र स जाति तत्र गुणत्व कहिए वो जाति जो जाति अभी कहे क्या आपको भी ऐसा है कि जाति कहिए है जहाँ वो जाति रहेगा वहाँ गुणत्व रहेगा जातित्व रहे ये क्या जाति चीजें रूप में क्या जाति रहेगी जहाँ रूपत्व रहेगा वहाँ गुणत्व रहेगा रहेगा तो यही तो पूछ रहा था तो रूपत्व रूप में रहेगा रूपों में गुणत्व रहेगा नहीं। रूपों में गुणत्व नहीं रहेगा रूप है उसमें गुणत्व रहेगा जहाँ घटत्व रहेगा वहां पृथ्वी तो रहेगा जहाँ घटत तो रहेगा वहां द्रव्य तो रहेगा इसी प्रकार के जहाँ रूपत्व तो रहेगा वहां गुणत्व तो रहेगा और जहाँ रसत्व तो रहेगा वहां गुणत्व तो रहेगा जहाँ ज्ञानत्व तो रहेगा वहाँ गुणत्व तो रहेगा तो अगर आप अभी कह देंगे की गुणत्व व्याप्य जातिमान इतना कहेंगे हम अभी लक्षण किसका कर रहे हैं अभी कहा जाएगा गुणत्व व्याप्य जातिमान कौन होगा रूप रस इत्यादि सब गुणत्व व्याप्य जाति मान रूप होगा रूप होगा कौन सा जाति ऐसे गुणत्व व्याप्य जाति मान द्वेष होगा कौन सा जाति द्वेषत्व इसी प्रकार की सब हो जाएंगे अभी आप गुणत्व व्याप्य जाति मान कहने से भी और इतने सब में गया इसलिए आगे और आगे विशेषण जोड़ेंगे पहले हो गया कि जाति मान संस्कार कहेंगे तो घटा दी में गया इसलिए आगे आप जोड़ दिए गुणत्व व्याप्य आगे फिर दिखाएंगे आगे कितना जोड़ रहे आत्म खाली मान कह देंगे पहले कितना कहेंगे तो था था था। मान तो कोई ये नहीं है ना वो तो प्रत्यय है इसलिए पहले जाति मान कहेंगे अच्छा तभी गुणत्व व्याप्य जाति मान इतना कहने से ये रूप और शादी में भी अतिव्याप्ति हो रहे हैं तो इसलिए आगे और सब विशेषण में जोड़ेंगे आज यहाँ तक ओम शंकर शंकराचार्य केशव